असोवा आदित्य देव मधु यहाँ से प्रारंभ हुआ आदित्य का मधु दृष्टिया उपासना पूर्व दिशा में मधु का प्रथम अमृत कहा जिसमें वसुदेवता आश्रित ही वसुदेवता का भोग्य ही द्वितीय भी हो गया था द्वितीय भी हो गया था द्वितीय मधु हुआ रुद्र जी अश्वित रुद्र देवता पूरा हो गया था शरियावत आदित्य पूर्वस्थ आदित्य था पश्चात अस्तमेय था पूर्व में उदय होकर के पश्चिम अस्त होगा तब तक दो, उसका दो गुणा है द्वितवत दक्षिण तो उदयता उत्तरे तो अस्तमेता दक्षिणेम उदय कर जाएगा। रुद्रों का इतने आधिपत सराज्य द्वित पश्चात अथ त्रित्य, यृतीयमृत तदादीत उपजीवती तृतीयमृत आदि द्वादशादित आश्री घोकर्ते वरुण नुखेन वरुण प्रधान न वेदेवाश्नती न पिबंध अमृतम दृष्टि तृप्यंती वो खाते पीते नहीं देवता केवल देख करके तृप्त तो होते हैं तो एकदेव अमृतम दृष्ट गाथा सबकरण से उपलब्धि करके यशादि श्रवणेन्द्र से श्रवण करते हैं तृप्त तो होते हैं तो एकदेव रूपम अभिशंस एतस्माद उदयती रूपम अभिमिश जब भोग काल नहीं है तो उदासन रहते हैं एक ये निमित्त पंचमी रूप के निमित्त तो उत्साहित तो होते हैं भोग करने के समय प्राप्त होने पर स यहतव अमृत वेद आदित्यामे एक भूत वरुण नुख्य न एतवामृत दृष्टि तृप्यति अमृत की उपासना करता है जान जानकर उपासना करता है आदित्य नाम एवं एक आदित्य में भी एक होकर के आदित्य रूप को प्राप्त करके वर्ण ने वर्ण प्रधान होकर के इस अमृत को देख करके तृप्त होता है देव रूपम वो भी आदित्य के समान जब वो भोग काल नहीं है तो उदासी रहता है एक तस्माद रूपा इस रूप के निमित्त तो भोग के समय होने पर उत्साहित तो होता है एक साथ रखा है आगे एक मंत्र है आदित्य दक्षिण तो उदयता उत्तर तो अस्तमेता जितने समय तक आदित्य दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में अस्तर जाएंगे द्विस्टावत उसका दो गुणा पश्चात उदयता पूर्वस्ताद पश्चिमे में उदय होकर पूर्व में अस्त आदित्य नाम एवं तावत आधिपत्यम स्वराज्यम पर था आदित्यों के आधिपत्य स्वराज्य को प्राप्त करेगा उपासक ये तृतीय मध्य समाप्त हुआ भाष्य में टीका में इतरा अमृत अध्यायी नाम फला निर्देशती अन्य अमृत अध्यान करने वाले फल कथन करते तथा उदेता उदयता विपरेन अस्तमेता पश्चात उत्तरतःव उदेता, पश्चात उदय होगा फिर उत्तर में उदय होगा फिर ऊर्धव उदयता ऊपर उदय होगा और उसका विपरीत में प्राप्त करेगा एक साथ आगे के मधु कवि रखा है चतुर्थम मधु है पंचम ये देख दल मंत्र पढ़े अतः चतुर्थम अमृतम पन्न मरुत जीवंती जो चतुर्थ अमृत है मरुत देवता उसको आश्रय करते हैं, भोग करते हैं। सो ना ना, सो है सोमे न मुख्य न सोम उसमें प्रधान है न वे देवासनती न पीबंती देवा अमृतम दृष्ट तृपियंति के समान है खाते पीते देख करके तृप्त होते है एक ते रूप अभिसम्बिस उद्यती सर्वत्र इस प्रकारे है जब भोग काल, काल नहीं है तो उदासन रहते है अभिसमती उदासी है रूप निमित्त से जब भोग का समा, समय होता है तो उत्साहित तो होते हैं स यह एक अमृतम वेद उपासक इसकी उपासना करता है मरुताम एवं एक भूत मरुदेवता में एक होकर के सोमे नुख्य न जैसे मरुदेवता सोम प्रधान होकर के भोग करते हैं उपासक भी सोम प्रधान होकर सो हो के सोम प्रधान से अमृतम केव अमृत को दृष्ट्य को होता है उपासक भी तदेव होकर के मरुदेव होकर के स एतव रूपम अभिशंभीति तस्मादूपा दु देती मरुदेवता के समान भोग काल नहीं तो उदासीन रहता है भोग के समय अनुपरम उत्साहित तो होता है। हैदित्य पश्चात उदयता पुरुषतादमयता पश्चिमे में उदय होकर के पूर्व में जितने समय जाएगा। अस्थ होगा आदित्य द्विस्तावत तो उत्तर तो उदयता दक्षिण तो उसके दो गुना उत्तर में उदय होकर के दक्षिण में अस्थ जाएंगी मरुताम एवतावत आधिपत्यम साराज्यम पर मरुत्व का इतने प्राप्त होता है उपासक भी प्राप्त करता है अथ यमृत पंचमामृते पंचमा उपजीवंती साध्य देवता है आते ब्रह्मण मुख्य ब्रह्म प्रधान नवे देवा, देवा, देवा रुपा, रुपा कर के न पिबंध अमृतम दृष्ट तृप्य सामना है संपसंति एक उद्योग भो काल न समझ करके उदासन रहते भो काल होने पर इसे के निर्साह तो होते तो हैं स ये तमृतम वेद इसकी जो उपासना करता है साध्यानाम एव एक भूतवाध्य देवता में एक होकर के ब्रह्म मुख्य नाम ब्रह्म प्रधान होकर के इस अमृत को देख कर रूप अभिसती ए तस्माद रूपा दी साध्य देवता के समान भोग काल नहीं तो उदासन रहता है उपासक देवता होकर के और वो जो भोग काल हो गया तो उत्साहित तो होता है यावत आदित्य उत्तर तो उदयता दक्षिण तो अस्तम्यता जितने समय तक तो आदित्य उत्तर में उदय होकर के दक्षिण वास्तव को जाएंगे द्वितावत उद्धव उदयता और ऊपर उदय होकर के नीचे वस्तु जायेंगे साध्यानाम एवं तावत आधिपत्यम साराज्य परिजित साध्यों का इतने आधिपत्य है, साराज्य है, इसको उपासक प्राप्त करता है अगस्त इतर अमृत अध्यायी फलाने निर्दिशती अलग अमृत ध्यान उपासना करने वाले उनका फल तथा तो पश्चात् तो उत्तर ऊर्धम तो उदय था पश्चिम में उदय हो गया दो गुना उत्तर में दो गुना ऊपर में अभी पर था पश्चिम में उदय होने पर पूर्व में अस्त उत्तर में उदय होने पर दक्षिण में स्त ऊर्धव उदय होकर नीचे अस्त जाएंगे पूर्वस्मत पूर्वस्मत द्विगुण उत्तर उत्तर काल है नौराणम दर्शनम पूर्व पूर्व काल से द्विगुण उत्तर उत्तर काल जैसे कहा दो गुना दो गुणा उत्तर उत्तर काल है, <notre था stun> का, है। पूर्व में उदय होकर पश्चिम अस्त जाएंगे दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में पश्चिम में उदय होकर पूर्व में अस्त ये सब जो कहा गिरा अपौराणम दर्शनम पुराण इति पौराणम न पौराणम अपौराणम पुराणमेश नही उपासन टीकामे विपर्णस्ता पुरस्ता तो अदस्ताच जो भाष्य में पश्चात उत्तर तो ऊर्धम उदैता विपरीण्यता विपरीत होगा पश्चात उदयता पुरस्तादस्तम्यता उत्तर तो दक्षिणत उद्भव उदयता अधस्ताद अस्तमेयता इस प्रकार करने से यथा पूर्वस्ताद उदयता पश्चात अस्तमेता पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में अस्त होता है उसका दो गुणा बताया द्विगुण दक्षिणत तो द्विगुण काल उदयता उत्तरच अस्तमेयता उत्तरत दो गुणा काल दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में अस्त को प्राप्त करेंगे इसे पहले कहा तथा उसके द्विगुण ने काले न पश्चिम उदय होकर के पूर्व में अस्त को प्राप्त करेंगे ताव तावान आदित्यों का भोग काल तृतीय तृतीयी नाम एवं ताबान भोग काल तृतीय अमृत ध्यान करने वाले इतने भोग काल काले उसके पश्चात तथा तो द्विगुण्य काले न जितने आदित्य उत्तर उदय होकर दक्षिण अस्त जायेंगे ताबान मगताम भोग काल उसका द्विगुण काल हो गया उत्तर में उदय होकर दक्षिण में जाएंगे अस्त होगी का काला और चतुर्थ अमृत ध्यान करने वाले ध्यान जितने मरुत देवता का उसके बाद पंचम अमृत के लिए तो द्विगुण ने कालीन ऊपर उदय करके अधस्ताधस्त में आदित्य इतने साध्य देवताओं का भो और जो पंचम अमृत चिंतन का करीगा, करीगा, चिंतन करेगा उपासन करेगा पंचम अमृत चिंता नाम सावान इतने भोग काले यूपूर्वोदयास्तमय काल अपेक्षा द्विगुणे कालोत्तरोदयास्तम उत्तराण विरुद्धमी संकटे पूर्वपुरदयस्तमय काल के दौ दिगुण काल से उत्तरोदय कहाण विरुद्धा शकते पूर्वस्म पूर्वस्मद भाष्य में द्विगुण उत्तरो गया है दर्शन टीका अर्थ से पुराण विरुद्धता श्रुति में जो अर्थ कहा गया है वो तो यथार्थ है पुराण विरुद्ध हो तो पुराण प्रमाण हो जाएगा पुराण विरुद्ध के सीति आशंका अहम सवितुचतुशन्द्र यम वरुण सोम पुरी उदयासमय काल से तुल्य तम ही पौराणिक रूप पुराणे स्पष्ट कहा गया सवित सूर्य चतु दिशा चार दिशा में पूर्व में इंद्र दक्षिण में यम पश्चिम में उत्तर में सोम ये पूरी नगर है तो टिप्पणी करते सोम कुबेर चंद्र तो ये चार पूर्व है पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चार में उदय अस्तमय काल से तुल्यतम ही पौराणिक रूपतम पौराणिकों ने कहा उदय समय काल समानुणा दो गुणा ऐसे कहा गया इसे ठीक नहीं में बस है उत्तम एवं संक्षिपति इसको संक्षिप्त से फिर कहते हैं मानसोत्तर से मूर्धनि मेरो हो प्रदक्षिणावृत्तुल्यदिति मानसोत्तर पर्वत है मूर्धनि मूर्धादेश में मेरू है उसका मेरु का प्रदक्षिणा के आवृत्ति में तुल्य प्रदक्षिणा करने में समान है इसलिए सर्वत्र उदय समय समान होगा जिस समय पूर्व में उदय होते सूर्य दक्षिण वाले के लिए उदय नहीं हुआ जब दक्षिण वाले पूर्व में मध्यान हो जाता है दक्षिण दिशा में उदय दिखेगा दक्षिण दिशा में मध्यान दिखेगा तो पश्चिम में उदय दिखेगा और दक्षिण में अस्थ होगा तो पश्चिम में मध्यान होगा उत्तर में उदय होगा ऐसे क्रम से चलता है चारों दिशा में परिक्रमण करने पर किंतु उदय अस्तमय काल समान ही है दोगुना दोगुना तो नहीं बराबर ही है जितने समय पूर्व में उदय करेगा पश्चिम में अस्त पूर्व दिशा वाले देखेंगे दक्षिण उत्तर में उदय अस्तमय काल चारों पूरी में पूर्व दिशा में जो रहेंगे पश्चिम में रहे उत्तर में रहे दक्षिण में रहेंगे सबके लिए समान ही उदय अस्तमय काल है अधिक कम नहीं है क्यूँकी प्रदक्षिणा करने में समान है महागिरह टीका में महागिरह महागिरह पर, जैसे दिवाल जैसे बड़े बड़े चार ओर स्थित है मूर्धन उसके ऊपर संलग्न रथ चक्राक्षसम लगा हुआ रथ चक्र का सूर्य के अच्छे अच्छे है। सावितूर मेरो प्रदक्षि सूर्य प्रदक्षिणा करते हैं मेरु को उस प्रदक्षिणा की आवृत्ति जब होती तुल्य समान होने से काला अधिक के कारण किसी दिशा में अधिक उसकी दोगुना उसमें दोगुना इतने कारण तो नहीं समान पर प्रदक्षिणा होती है चतुर्वश्य पूर्व में हो पश्चिम में हो दक्षिण में हो, पूर्व में इंद्रपुरी दक्षिण में यम का पश्चिम वरुण का अश्वे उत्तर में सबरी में उदय उदयअम काल तुय उत्तम हि विष्णु विष्णुपुराण में कहा गया है चक्रदीना पुरेपृशत विकर्ण विकर्णस्थ त्रीन को था नाम पुरे पूरे तिस्ती एस पुरत्र के पूरा में रहते हुए पूरा में अमरावती पूरे इंद्र का उसमें रहते हुए स्पृहशति एस पूरा तीनों पूर्व स्पर्श करता है जब अमरावती में मध्यान्ह होगा उस समय उदय होगा दक्षिण में अस्त होगा उत्तर में ऐसे चित्र बना चिन्ह बनाओ ऐसे के जैसे धन चिन्ह देते युक्ता चिन्ह लिखते की दक्ष दाएन दाएन दक्ष एक लाइन रेखा से लंबा और ऊपर से नीचे दो इंच का बना इसमें समझ आगेगा पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर चिन्ह करने के लिए ऐसे जैसे बड़ा चिन्ह करना जैसे प्लस इंग्लिश में कहते हैं युक्त चिन्ह कहते धन कहते हैं एक दो इंच बाई से डायने तक रेखा खींचो दो इंच है एक इंच और ऊपर से नीचे एक है तो उसमें दिशा ऐसा होता है ऊपर होता है उत्तर नीचे होता है दक्षिण उत्तर को कर मुख करेंगे तो दक्षिण तरफ में पूर्व होता है तो डायने तरफ पूर्व लिखना और बाई पश्चिम जिनको मालूम है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरी चित्र में लिखना जरूरत नहीं नहीं तो इसलिए चिन्ह में ऊपर होता है उत्तर नीचे दक्षिण डाइने तरफ पूर्व है बाएं तरफ पश्चिम है और जो डाइने तरफ है पूर्व ये है इंद्र के पुरी माहइंद्र उसका नाम अमरावती है अमरावती दक्षिण में है यम के पुरी है। ये, ये लिखना है डाइने में इंद्र का है दक्षिण में यम का दक्षिण में यम लिखो और बाई तरफ पश्चिम में वरुण लिखो और उत्तर में सोम लेखा ये चार देवताओं की पुरी हो गए अभी इसमें आया था भाष्य में इंद्र यम वरुण सोम पुरी सु क्रम से आया इंद्र पूर्व में इंद्र के बाद में दक्षिण में पश्चिम में वरुण उत्तर में सोम अच्छा इंद्र के पुरी का नाम है अमरावती अभी इसमें आया पुराण में महान्द्री कहते हैं अमरावती कहते हैं यम का नाम संयमणि उसमें लेख लो अभी इस श्लोक में सब आएगा स्पष्ट होगा और वरुणपुरी का नाम है सुखा सुखा है और सोमपुरी का नाम विवाह विभा, विभा। महेन्द्री क्रमश स्वयम सुखा और विभा अभी माहन्द्रपुरी में जो सूर्य है काल में उस समय विवाह में अस्त होते हैं सूर्य उत्तर में अस्त होते है वहां अस्त लेखो और दक्षिण में उदय लेखो मध्यान्ह लिखो महेंद्र में महेंद्र में मध्यान्ह हुआ पूर्व दिशा में मध्यान्ह नहीं तो अस्त होते विवाह में अस्त होते हैं सोमपुर में और दक्षिण में उदय होते है सूर्य इस प्रकार अभी महेंद्रपुर से सूर्य इधर आएंगे सही में दक्षिण में आएंगे दक्षिण में जब आएंगे तभी यमपुरी संयम में मध्यान्ह जब होगा तो के अभी अभी शुक्र, शुक्र, इंद्र के अस्त होने लगेंगे और सुखामी वर्ण में उदय होने लगेंगे इस प्रकार अभी चित्र देखो श्लोक देखो शुक्र आदि नाम पूरे तिष्ठन पहले शुक्र के शक्र इंद्र के पूरे में रहते हुए ऐसे सूर्य पुरत्र पूर्व को स्पर्श करते है जब पूर्व दिशा में मध्यान्ह में सूर्य मध्यान्ह होगा अमरावती में महिंद्रीपुर में इंद्रपुरी में और उदय होगा दक्षिण में अस्त होगा विवाह में विकर्ण दो विकर्ण विकर्ण में स्थित दो कोने को स्पष्ट करेंगे विकर्ण है कोण कोने में स्थित जब कोने में रहेंगे दो दिशा को स्पष्ट करेंगे ये चार दिशा चित्र में लिखा है चारों दिशा के बीच में ऐसान्य ऐसा कौन होता है उत्तर और पूर्व के बीच में ऐशान्य वहां बीच में दो। अच्छे चित्र बनाया पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर क्या है उत्तर और पूर्व के बीच में एक ऐशान्य पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दक्षिण और पश्चिम में बाएं और नीचे में बीच में नैरुत नहीं, नहीं। पश्चिम और उत्तर में बीच में वायव्य है चार दिशा कोण दिशा है ईशान्य आग्नेय नैत वायव्य चारिक कोण हुए दिशा इसे दस दिशा कहते चार दिशा मुख्य पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चार ही कोण दिशा हो गई और ऊपर और नीचे मिली करके दस होंगे अभी विकर्ण दो कोने दिशा में जब सूर्य रहेंगे जैसे आग्नेय में रहेंगे आग्नेय में मध्यान होगा तो दो को स्पर्श करेंगे पुरी और यमा पुरी दोनों को स्पर्श करेंगे किसी कोने में रहेंगे तो दो को स्पर्श करेंगे विकर्ण दो विकर्ण स्थ विकर्ण स्त विकर्ण विकर्ण स्थित जब आग्नय रहेंगे तो दोनों कोने को स्पर्श करेंगे ईशान्य और नैत्यु को स्पर्श करेंगे अग्नि में जब रहेंगे सूर्य मध्यान्ह होगा तो ईशान्य में अस्त होंगे नै में उदय होंगे विकर्ण स्त दो विकर्ण स्पर्शी विकर्ण में कोणे दिशा में रहते हैं दो कोने को स्पर्श करेंगे तीन कोणान द्वे पुरे तथा दो पूरे मे में रहें पूरा में रहेंगे तीन कोणा तीन कोण हो गया आग्नेय में है नैरुत अण्य को स्पर्श करने से तीन कोण हो गया तीन कोणा दूर आग्नेय में सूर्य रहते समय दो पूरे को स्पर्श करते हैं इंद्र के पूर्व दिशा में दक्षिण में यम के पूरी दो पुरी हो गए और तीन कोण है ऐसा आग्नेय नैरुत में मध्यान्ह होते समय सूर्य किस किस को स्पर्श करेंगे ईशान्य आग्नेय नैरत तीनों कोणों को स्पर्श करेंगे और को पूर्व दिशा में जो पूरा है, इंद्रपुरी है दक्षिण में अम्बपुरी उसको भी स्पर्श करेंगे चित्र बनाया ठीक समझ में आता है देखो आग्नेय में मध्यान्ह है चित्र बनाया क्या ठीक बनाया आग्नेय कहा है दक्षिण पास में नीचे का दाहिनी तरफ लिखा है आग्नेय दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्ने वहाँ जो मध्यान्ह होगा उदय अस्त होंगे ऐशान्य में अस्त होंगे में उदय होंगे नैत्य में मध्यान्ह आग्नेय में मध्याने आग्नय में जो रहेंगे सूर्य तीन कोणों को स्पर्श करते ऐसा आग्नेय में तो है ही और नै को स्पर्श करते हैं। अब दो पूर्वी को स्पर्श करते है पूर्वपुरी इंद्र के और यम पूरी दक्षिण में दोनों का ये दो श्लोक में दिखा विकर्ण और दो विकर्ण स्त विकर्ण स्तः सूर्य दो विकर्ण को स्पर्श करते हैं ईशान्य और नैरोत्व को रागने में रहते हुए तो तीन कोणान तो तीन कोणों को स्पर्श करने और दो पुरे तथा दो पुरो को स्पर्श करते हैं इंद्र और, और तो यमपुरी को इसी प्रकार किसी कोण में रहेंगे तो दो पुरो को स्पर्श करेंगे और तीन कोणा को स्पर्श करेंगे लिंग चौकतम आगे देखो लिंग पुराणी में कहा मानसोपरि माहेन्द्री प्राच्याम मेरो स्थितपुरी दक्षिण भानुपुत्र से वरुण तो से वारुणे मानसोपरि माहेन्द्र ये मानस पर्वत महागिरी है उसके ऊपर में, में है माहेन्द्र पर्वत प्राच्याम मेरो हो स्थितापुरी मेरो प्राच्याम मेरू मध्य में उतर है उत्तर में उत्तर नहीं ऊपर है सबके ऊपर मेरू मेरु के ये जो चित्र बनाया ये चार दिशा में है सब सब आठ दिशा से मेरू के मेरु मेरू सब के ऊपर है मेरु के पूर्व में अर्थात आप जो लिखा है पूर्व लिखा है वह महेन्द्री है अभी बताया था पूर्व दिशा में अमरापति महेन्द्री मानसो पर महेंद्री प्राच्यान मेरो पीतापुरी मेरो हो प्राच्याम के पूर्व में जो पुरी है उसका नाम महेंद्री है पूर्व दिशा में जो जो दो रेखा खींचा दो रेखा, रेखा के बीच में ऊपर उठेगा ऐसा है उत्तर नहीं ऐसे ऊपर रहेगा तो सब मेरू रहेगा ऐसे चित्र बनाए ना ऐसे जो, जो चित्र बनाए, इसके ऊपर है मेरू ये मेरू का एक पूर्व दिशा है इसे इस सूर्य से घूमते है इसके ऊपर मेरू है मेरू का चित्र नहीं दिया जो दो रेखा कर, बीच में क्रस करते है उसके ऊपर रहेगा मेरू मेरू के चार तरफ चार दिशा है अभी महेंद्रीपुरी हो गया प्राचिया दे, दे दिया मेरो महेंद्रीपुरी स्थित आगे दक्षिण है भानुपुत्र से मेरू के दक्षिण में भानुपुत्र सूर्य के पुत्र है यमराज दक्षिण में यमलेखा तो है और वरुण से तो वरुण के पुत्र है वारूणे में मतलब पश्चिम में सुखा नाम कहे सौम्य सोमस्य विपुला सौम्य है सौमस्य उत्तर सौम्य का अर्थ उत्तर दिशा नव खंड के अंतर्गत सौम्य नामक खंड है उत्तर में सोमस्य विपुला तासु ता उनमें सब दिग्ध देवता है उत्तर में सोम पूर्व विवाह नामक अमरावती कहा है अमरावती पूर्व में सायमी दक्षिण में सुखा वरुण के पश्चिम में विवाह है उत्तर में क्रमा नाम दे दिया लोकपाल उपरिष्ठा तू सर्व तो दक्षिणायन का सूर्य से, से या तान निबोधत लोकपाल उपरिष्ठा लोकपाल की उपरिष्ठित सबके दक्षिणायन में जब देवता जाते हैं काष्ठा दिशा को गत से, से जो गति सूर्य की कहती उसको समझो आगे गति कहते हैं दक्षिणाम प्रक्रमित भानु दक्षिणा दिशा को प्रकरण करते भानु क्षिपते सूर्य धावती क्षिप्त फेंका गया जोर से दौड़ते करते तको यदा भानु शक्र से भवती प्रभु यदा शक्र से पुरात भानु भवति, शक्रपुर हे महेन्द्रपुर इंद्र के पुरो के अंत में जब हो गए सर्वे साय मने सावरे ही उदय दृश्यते जब सूर्य के ऊपर ये सूर्य इंद्रपुर के ऊपर है मध्यान्ह है उदय देखेंगे सब दक्षिण में स्थित साईमणिपुर में पुरात पूरे के अंतर्स्थित स्थित मध्यान्ह में बोगा भानु शक्कर के पुरे में है तब सर्वे साईमनि साई में स्थित दक्षिण में स्थित जितने सब उदय देखेंगे सए सुखव निशात से प्रदर्श्य और सुखवती सुखा है वरुण में मध्य रात्र हो जाएगा जिसमें मध्यान्ह है इंद्रावती में पूर्व में उस समय वरुणा में मध्य रात्र है इसको निशान्त से प्रदर्शित मध्य रात्र है अस्त यदा सूर्य विभायाम, विवाह में अस्त को प्राप्त करते हैं, सोमपुर में देखो सोमपुर में विवाह में अस्त है महेंद्र में मध्यान्ह है और यमपुर में उदय है और वर्ण में सुखा में, में मध्यरात्र है पूर्व में मध्यान्हत्र उत्तर में अस्त हे दक्षिण में उदय सह तो सुखवत्याम निशात से प्रदृश्य अस्तमे यदा सूर्य विवाह विवाह में जो सूर्य अस्त को प्राप्त करेंगे विवाह में चलो उत्तर में सोम पूर्व में सूर्य अमरावत्याम यथा यहाँ तो मैया प्रोक्त अमरावती यथाशो वारी हमारा अमरावती में सूर्य है मध्यन में बारी तस्कर सूर्य को कहते हैं बाहरी है, है जल को किरण के द्वारा खींच लेते हैं चोर तथा संयम प्राप्त संयम को प्राप्त करते उदय होते हैं। सुखांच एवं विवाह खग इस आगे सुख को प्राप्त करेंगे उसके बाद विवाह को जाएंगे खग है सूर्य ख आकाश में जाने वाले यदा अपराह्न तो आग्नेग्ने जब अपराह हो जाएगा आग्ने अपराह्न तो हो जाएगा आग्ने उत्तर दक्षिण और पूर्व के बीच में पूर्वान्न नै होगा आग्नेय में उत्तरान्न है तो नै में पूर्वान्न हो जाएगा मध्यरात्र हो जाएगा सै मनि में तदा तो अपर रात्र वायु भागे और वायु में में अपर रात्र हो जाएगा मध्य रात्र के बाद हो जाएगा ईशान्या पूर्व रात्र ऐसा में पूर्व रात्र हो जाएगा गति जैसा ये गति बताया अंत में जो बताया उसको समझने के लिए अलग चित्र बना तो समझ में आ जाएगा अलग ऐसे चिन्ह कर ऊपर नीचे ऐशान्य है ऊपर इसमें मुख्य लेना ओशान्य आग्नेय नैत्य वायव्य लिखना ईशान्य आग्नेय नैत वायुव्य जिस ऊपर बनाया सूर्य अभी दक्षिण में है दक्षिण में सूर्य रखना मध्यान्ह तो पूर्वान्ह होगा नैत्य में नैत्य में पूर्वान्ह लिखो और अपराह्न में आग्नेय में आग्ने में अपराह अस्त होते हैं पूर्व में अभी पूर्व में अस्त होते हैं दक्षिण में मध्यान्ह है उदय होते हैं पश्चिम में पश्चिम उदय वायब्य में अपर रात्र ऐसा में पूर्व रात्र देखो सूर्य मध्या पहले समझो सूर्य है नीचे मध्यान्ह है तो मध्य रात्र होगा उत्तर में दक्षिण में सूर्य है मध्य रात्र है यमोपुरा में तो उत्तर में होगा मध्य रात्र जब उत्तर में मध्य रात्र है सूर्य देखो सूर्य भी दक्षिण से जाएंगे नैत्य को जाएंगे उस समय उदय हो दिखते हैं पश्चिम में पश्चिम में उदय है तो पूर्वान्ह होगा नैरुत नैत्य में पहले उदय हो गए थे नैत्य में पहले उदय होने के बाद उदय है पश्चिम में तो नैत्य में पूर्वान्ह है नवृत्य में पूर्वा है उदय होते है कहा उदय होते हैं? है अभी बताए उदय पश्चिम में वर्ण में उदय और अस्त को समय पूर्व में होंगे अस्त उदय यदि पश्चिम में तो पूरे में अस्त होंगे मध्यान्ह यदि दक्षिण में है उदय है पूर्व में तो अस्त है पूरे में उदय है पश्चिम और मध्य रात्र है उत्तर में यदि उत्तर में मध्य रात्र है तो पूर्व रात्र होगा ईशान्य में और अपर रात्र होगा वायव्य में सूर्य ऐसे इधर से जैसे घड़ी घड़ी चलती है ऐसे सूर्य ग्रमण करते हैं दक्षिण से उत्तर इधर या पूर्वान्न को जाएंगे दक्षिण से नैत नैत पश्चिम वायव्य ऐसे चलेंगे जी कहते हैं जैसे घड़ी चलती है, ऐसे सूर्य चलते हैं, है क्या अभी नहीं दक्षिण में सूर्य मध्यान्ह में मध्यान्ह है दक्षिण में पूर्वान्ह है नैत्य में उदय है वायुव्य में अभी वायु पहले उदय हुए थे दक्षिण में फिर उदय हुए नैत्य में फिर उदय हुए वायुव्य में ऐसे सूर्य चलेंगे और जो उदय होते हैं पश्चिम में अपरात्र समय, आगे उदय होने वाले वाईव्य में फिर उदय होंगे उत्तर में फिर उदय में ईशान्य में तो सूर्य ऐसे चलेंगे देखो अंत में दो श्लोक आया स्वयं प्राप्त सुखांच वह यदा अपराह आग्न देखो इस श्लोक में हे है, कायमनी में अब है? में, प्राप्त शयमनी दक्षिण में मध्यान्ह में आग्य में पूर्वान्ह नै ऋते नै ऋत में कुर्बान हो गया तदा तो अपरात्र वायु भाग वायत्रेखान्या पूर्वरात्रस्त ईशान्य में पूर्वरात्र गतिरेश अच्छा ये गति बताए ये पुराने में से कह गया आगे देखो टीका तथा उपरिष्टा अमरावत्या अमरावती के ऊपर में जो सूर्य रहेंगे तो मध्यान होगी मध्यान्ह हो तुण स्थानां मध्यान हो गया इंद्र प्रथम चित्र देखो अमरावती में मध्यान लिखा है डायने तरफ ईशान्य कुण स्थान ईश कुण है ईशान्य कुण उत्तर और पूर्व के बीच में तृतीय याम तृतीय प्रहर होगा आग्नेय को आग्नेय में जो रहेंगे आद्ययाम प्रथम प्रहर मध्याने उदय होगी उदयम उदय स्वाय उदय होते करोति सविता एवं यदा यामे मध्यान्ह जब मध्यान हो जाएगा जौमपुर में दक्षिण में तदाइन्द्र अस्तमय दक्षिण में उदय है तो अस्त होगा ईंद्रे ईंद्रे मतलब सोम पूर्व में नहीं नहीं गलत हुआ यदा मध्यान्हय पूर्व में पूर्व में अस्त होते मध्यान्ह हो गया दक्षिण में मध्य रात्र होगा सोम में आग्ने तृतीय आग्ने में तृतीय प्रहर हो जाएगा नैृतिक कोणे प्रथमयाम नैत्य प्रथम प्रहर होगा इसी क्रम से बारुण उदय वारूणी में उदय होगा क्योंकि दक्षिण में मध्यान्ह है तो उदय हो गया वरुण में पश्चिम यदाच बारूणी मध्यान्ह आगे बारूणी में मध्यान्ह हो जाएगा अभी उदय हुए फिर आगे सूर्य उधर जाएंगे सूर्य जाने पर मध्यान्ह हो गया वर्ण में जब वहां मध्यान्ह हो गया तदा याम्य अष्टम मध्यान्ह के समय यामे में अस्त हो रहे उदय कहा होंगे में में नहीं, में तो मध्यान्ह उदय होंगे विवाह में सौम तदा याम्य अस्तमय नृत्य क्रोण तृतीय याम नैत्य में तृतीय प्रहर होगा वाहव्य प्रथम याम वायब्य में सौम्य उदय सौम्य देखो विवाह में उदय आगे तदा नहीं जदा यदा च चौम्य मध्यान्ह अभी सौम्य मध्यान्ह हुआ उत्तर में मध्यान्ह है उत्तर में हो। मध्यान्ह होगा तो तदा बारुण्य अस्तमय मध्यान्ह जब उत्तर में होगा पश्चिम में अस्त होते वायव्य तृतीय याम वायव्य तृतीय प्रहर अपराह हुए ईशान कोणे प्रथम याम ईशान्य में, में प्रथम प्रहर हुआ ऐदय ईन्द्र में उदय है पूर्व में तथा आग्नेकोणे वर्तमान आग्नेको में जो रहेगा पत्रत्याना मध्य दिन आग्नेकोण में जो हाँ मध्यान्ह होगा आग्नेय में यम इंद्रपुर आद्य तृतीय यामो जब आग्ने में मध्यान्ह है तो यम में दक्षिण में प्रथम प्रहरा और अमरावती में तृतीय याम नवर ईतिशानकोण उदयाशम यदि मध्यान्ह तो उदय उदयअस्तम नैतमे उदय ईश में अस्तम करवासु दिक्षु होता है मध्यवर्ती को दीक्ष विगता मध्यवर्ती दीक्षे पौराणिक दर्शन ऐसा कहा गया तद विरुद्ध मदम श्रुत्या ये जो श्रुति में अभी दो गुना दो गुना बढ़ा बढ़ा करके कहा गया है उदय स्तम उदय स्तम उसका वो पुराण के विरुद्ध होता है टीका में आ गये यद्यपि श्रुति विरोधे है स्मृति अप्रमाण श्रुति के विरुद्ध होने पर स्मृति अप्रमाण होना चाहिए तथा यथा, यथा कथनचित विरुद्ध परिहार इसी विरोध का परिहार द्रविड़ाचार्य उक्तम द्रविड़ाचार्य एक आचार्य हुए उन्होंने कहा है उपाद जी उसका प्रतिपादन करते भगवान भाष्यकार अत्र उक्त परिहार आचार्य अपने वेदांत के अच्छे आचार्य हुए उनको सम्मान देकर भगवान भाष्यकार प्रयोग करते आचार्य ही अत्र परिहार उक्त टीका में यदा अमरावती शून्य सदा ताम प्रति पुरस्ताद उदयती इति प्रयोग वसुनाम शून्यम भोग इंद्र के पूर्व में जब वो पुरी में कोई वास नहीं करेंगे शून्य हो जाएंगे तब वहां प्रति पुरस्ताद उदयती थी प्रयोग शून्यता तो वहाँ यदि कोई रहेंगे नहीं किसके दृष्टि से उदय होगा तो उनके दृष्टि से पुरस्ताद उदयती ऐसे प्रयोग नहीं होगा इसलिए बस वश्वनाम भोगान्त वशुओं का भोग काल समाप्त हो गया कोई रहा नहीं एवं उत्तरासाम पूरी नाम विनाश है आगे आगे पूरी का जो विनाश हो जाता है यमोपुरी का विनाश हो पश्चिम वर्म का सोम का ऐसा विनाश होगा उसमें कोई प्राणी नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनके लिए उदय अस्तमय का प्रयोग नहीं होगा कोई रहे नहीं द्विगुण कालेन रुद्रादिना भोगचिति, रुद्रादि देवताओं का दो गुणा दो गुणा भोग का अभाव दो गुणा उसमें कोई प्राणी नहीं रहेंगे पूर्व में जितने समय प्राणी रहते हैं इतने समय विनाश होगा फिर प्राणी रहेंगे फिर नहीं रहेंगे जैसे सृष्टि प्रलय पूर्व में जितने समय प्राणी रहते हैं इतने समय प्राणी अभाव हो जाएंगे दक्षिण में उसके दो है दो प्राणी रहेंगे दो विनाश होंगे फिर पश्चिम में इसे दोगुना हो जाएंगे ऐसा होने से क्या होगा तो जो जीवन रहेंगे तो उनके दृष्टि से उदय समय प्रयोग किया जाएगा नहीं रहने से उदय समय प्रयोग नहीं होगा जैसे पूर्व में जितने समय रहते हैं उसके दो गुण दक्षिण में रहेंगे तो उनके दृष्टि से उदय समय प्रयोग होगा दो गुणा समय द्विगुणा ने रुद्राजना भोग वचन व्यक्ति में आश्रित इसी वचन को आश्रय करके उसी परिहार तमे तो परिहार भाष्य में अमरावत्यादी द्विगुण उत्तरोण कालेवास समरावतीदि पूरी है पूर्व में अमरावती दक्षिण में साइमनी यमराज की इसी प्रकार चार दिशा में दो गुण उत्तर उत्तर काल से उद्वास उद्वासे निर्वास वास कोई नहीं करेंगे उदय तथा कथन विरोध समाधि तो विरोध सामधानी कैसे हुआ तथा उदय सवितुष उदय क्या है अस्त क्या है तद तो निवासी प्राणीना चक्षुगोचरापत्ति उसमें रहने वे प्राणी जब सूर्य को देखने लगे तो सुख है सूर्य उदय हुआ और अज देखना बंद हो गया कहते होगी तदतमन न परमा उदय अस्तमन स्त सूर्य में कोई उदय अस्त तो कुछ नहीं है जहाँ के लोग देखने लगे कहते अभी उदय होगी, फिर बाद में शाम समय में देखना बंद हो गया कहीं सूर्यास्त तो हो गये सूर्य में कोई उदय समय नहीं है जो लोग देखने लगे रात के बाद कहते सूर्य उदय हो गया उनके दृष्टि से और उससे और थोड़े दूर में लोगों के लिए रात अभी उदय नहीं हुआ जो सूर्य धीरे धीरे उनके दृष्टि को देंगे वो कहेंगे अभी उदय हुआ इसे सूर्योदय का समय सारा सर्वत्र समान नहीं है भिन्न भिन्न है इसे भारत में भी पूर्व दिशा में सूर्योदय पश्चिम में सूर्योदय में बहुत फरक है पूरा तीन सौ साठ डिग्री है को एक चौबीस घंटा में परिक्रमा सूर्य पृथ्वी का इसलिए तीन सौ साठ डिग्री में चौबीस घंटा में होने से उसमें अंतर होता है वो जैसे अक्षांश द्राघेमा चिन्ह देते हैं, उससे है उससे निश्चय करना चौबीस घंटा में तीन डिग्री हो एक घंटा में कितने हुआ 360 को 24 में एक बारह पांच पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट है ना पंद्रह मिनट पंद्रह डिग्री एक घंटा में पंद्रह डिग्री एक घंटा में पंद्रह डिग्री हो तो 24 घंटा में 360 हो जाएगा एक घंटा में पंद्रह डिग्री हो तो एक डिग्री को हो जाएगा चार मिनट एक डिग्री कितना होगा चार मिनट ये जैसो इसमें मानचित्र में ग्लोब में ऐसे चिन्ह दिया जाता है जैसे एक डिग्री डिग्री का चिन्ह तो उसमें एक चार चार मिनट हो जाएगा तो जितने इधर से उधर उतने फर्क होता है उदय में इसलिए कहीं वो उदय है तो कहीं अस्थ है कहीं मध्य रात्र है तो कहीं मध्यान्ह है अभी दिन, दिन होने लगा तो अमेरिका में रात होना शुरू हुआ इस प्रकार है वस्तु सूर्य में उदयस्म में कुछ नहीं है टीकाने ये अत्र दृश्यते भास्वान् सा सामा उदयस्मृतः तो, जिनके द्वारा सूर्य दिखने लगता है उनके लिए उस उदय कहा गया तिरुभाव चेत तदेव अस्तम रे जहां सूर्य दिखना बंद हो ग उनको कत्यस्त हो गये नैवास्तम सर्वदा तो, सत सूर्य हमेशा है अस्म उदयास्तम कुश ही नहीं उदयास्तम रवे दर्शन उदय रवे दर्शनमीषु पूर्व पूरापेक्ष उतरोत्र उद्वास काल दुण्यम अस्त आज ओ आंग ्रोत्रबल ब्रह्मोपन उपनिषर्मास्ते महिषंत ओम शांति शांति शांति, शांति.